संबंध में अगले सूत्र में कहा छठा सूत्र बोलिए न रागादृत तत्सि प्रतिनियत कारण न रागादृत तत्सिधि राग के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती है किसकी कर्म जो ऐसे ही किसी को कुछ भी दे देते हैं उसकी राग के बिना सिद्धि नहीं होती है यानी वहां राग हर जगह रहता है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 और परमात्मा भी वही करने लगेगा तो वो भी सृष्टि में आएगा बंधन में आएगा फिर नित्य मुक्त क्या हुआ फिर वो परमात्मा भी क्या हुआ वो तो आत्मा जैसा ही हो गया इसलिए तद योग भी इसका योग कोई माने भी तो वो नित्य मुक्त नहीं रह पाएगा इसलिए परमात्मा तो राग से रहित है और वो कर्म सापेक्ष फल देता है अपने आप नहीं देता है कर्म के आधार पर फल देता है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 नहीं हो सकता है तो उसका आधार बताइए क्यों नहीं हो सकता है प्रमाण आना चाहिए बिना प्रमाण के सिद्धि नहीं होती इसलिए उन्होंने कहा प्रमाणाभाव न तत्सिद्धि बिना प्रमाण के उसकी सिद्धि नहीं होती है क्यों बिना कर्म निरपेक्ष कर्म निरपेक्ष वैसे ही फल देता हो वो कर्म सापेक्ष फल देता है कर्म पे आधारित है हमारे फल अगला सूत्र और अपनी बात की पुष्टि कर बोलिए संबंध अभावत् न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 ओ ओ, ओ, सभी कुछ साधार अभिवादन शु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 सर्वचय सर्वव्यापक एक ही तत्व है बस प्रश्न होता है कि ये जो जीव है ये कौन है तो वो उसका अंश ही है ये माना जाता है ये प्रकृति क्या है तो ये भी उसी से बनी है उसी ने अपने को इस रूप में प्रकट कर दिया है ब्रह्मन है ऐसा वो लोग मानते हैं तो परमात्मा तो शुद्ध पवित्र था निर्लिप्त था असंग था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 अविवेक के कारण मिथ्याजान के कारण हम प्रपंच में पढ़ते हैं राग द्वेष से युक्त होते हैं, तो ये संसार हमारा बन जाता है। लेकिन परमात्मा के लिए ऐसा नहीं कह सकते इसलिए न अविद्या शक्ति योगो निसंग परमात्मा से अविद्या का युक्त तो हो ही नहीं सकता असंभव और इसमें और भी बातें आती हैं जब वो ये कहते हैं कि अविद्या से ग्रस्त हो गया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 इसलिए प्रारंभ में ही ऐसा उनका अयुक्तयुक्त चिंतन है समाधान है वो संगत नहीं बैठता है तो उन्होंने कहा कि ना अविद्या शक्ति योगो निसंगत से अब इसमें मान के चल रहे हैं कि चेतन को अविद्या कैसे उत्पन्न होती है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 और अब एक से पूछा कि आप चोर आपने चोरी नहीं की इसमें क्या प्रमाण है तो बोले कि यह प्रमाण है बगल में जो खड़ा है अब वो तो खुद अप्रमाणिक है और यदि माना भी जाए कि ये चोर है चोर नहीं है पहले वाला क्योंकि दूसरा कह रहा है अच्छा अब दूसरे को सिद्ध करेंगे कि यह चोर नहीं है वो भी तो कटकरे में है अभी तो बोले कि ये कह तो दोनों एक दूसरे पर आश्रित हो गए उसके लिए कोई और प्रमाण चाहिए तीसरा आपस में एक दूसरे को नहीं हो तो कुछ भी हो जाएगा उसमें लोक में भी प्रचलित है कई बार ऐसी बातें होती है तो उसको उन्हें आश्रय दोष हैं तो राम के घर का पता नहीं था कहां है तो श्याम के घर के सामने ठीक है सब नक्का है राम का घर का है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 यद्यपि सिद्धांत देखेंगे तो बीजांकुर में भी बीच पहले है सृष्टि के प्रारंभ में लेकिन उस पक्ष को ध्यान में न रखते जैसे अभी संसार के समय में बीजांकुर बीजांकुर बीजांकुर ये चलता रहता है बच्चे माता पिता बच्चे माता पिता बच्चे माता पिता ये मान पी के बस इतना ये जो परंपरा चल रही है ऐसे ही ये चलता हो रहेगा